नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता दो गीता का सार श्लोक संख्या 16 से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण ूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्लूपा के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञानी से ज्ञाजन शाक चक्षुरोन्मील ये न तस्में व्यक्ति के बारे में हमने चर्चा कर ली दोनों प्रकार के इसके की जो भी व्यक्ति अभी भगवती में ऐसे बताया कि जो भी व्यक्ति है एक बार गोलक धाम जाने के बाद वापस नहीं आता तो हम लोग पहले भी गोलक धाम ही थे तो वापस क्यों है क्योंकि हमने इच्छा की वापस हम इच्छा करेंगे तो वापिस हाँ लेकिन वापस क्यों इच्छा करोगे नहीं लेकिन आप क्यों ऐसा बनना चाहते नहीं बस नहीं जाता तो फिर क्यों करते वापस क्यों इच्छा करोगे एक बार तो कर ली नहीं मतलब कोई लोग तो सब लो। याद रहेगा ना सारे जन्म का याद रहेगा भी बनने थोड़ा वो याद याद तो कोई बड़े कष्ट कष्ट नहीं उससे बड़ा याद रहेगा भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा कष्ट है वो याद रहेगा बाकी ये सब तो जो बहुत ही जगत में घूमे वो तो एक बिजली के चमकार जितना समय होता है कोई बड़ा समय नहीं है जो नित्य समय है उसकी तुलना में नित्य संसार में हम जितना भी घूम रहे वो तो बहुत ही छोटा समय हो गया ऐसे याद रहेगा कि ये क्या मैं भगवान को भूल गया कितना बड़ा समस्या करती ये सब इतने जन्म जर... जन्म जरा ये कोई बड़ी समस्या नहीं है वास्तव में समस्या भगवान को भूल गए वो दुख सबसे बड़ा दुख है हाँ क्या कर दिया मैंने भगवान को भूल दिया ऐसा कभी करते है मतलब नीचे भी आ सकते वो तो भगवान की इच्छाएं तो आते हैं तो उपाद आते हैं सब आते हैं ठाकुर आए भक्ति विनोद चैतन्य महाप्रभु आए नित्यानंद प्रभु आए सब ऊपर से आए यहाँ पे उनका अवतार कहते हैं वो लेकिन यहाँ पे आते हुए भी वो भौतिक जगत में नहीं है एक प्रकृति स्थोपी तदगुण ही न युजते सदात्मानस यथा बुद्धिस्ताश्रया भगवत तो मैं बताते हैं नार्दुन कि ईश से जो भगवान है ईशा उनका ये गुण है या वो ईश अर्थात कंट्रोलर इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो प्रकृति में स्थित होते हुए भी प्रकृति स्थित तदगुण ही वो प्रकृति के गुणों से न युज्यते नुजते नहीं है। प्रकृति में होते हुए भी प्रकृति से नहीं बनते सदात्मानस हमेशा कभी भी वो प्रकृति के गुणों में नहीं बनते यथा बुद्धिस्ट है और उनके जो शरणागत भक्त है भगवान के शरणागत अर्थात जो शुद्ध भक्त है सब वो भी उसी प्रकार से प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति गुणों से नहीं बनते तो देशनम आपकी अतड़िया है अंदर है तो दिखा निकाल के आपका मन है मुझे दिखता है नहीं है मन मुझे नहीं दिखता है। आप पर ऐसी कितनी चीजें जो हम देख नहीं सकते जिसको हम अनुभव नहीं कर सकते क्या इसका अर्थ है वो नहीं है अब ये को विषल आती है सीटी उसी टी मारोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगी लेकिन कुत्ता दौड़ता आएगा उसको सुनाई देती है उसका तो क्या कारण था वो वो एक इस प्रकार की ध्वनि है जो हम नहीं सुन सकते लेकिन कुत्ता सुन सकता है जो बजा रहा है वो भी नहीं सुन सकते कारण बताया? नहीं है वो उस प्रकार की ध्वनि है जो हम नहीं सुन सकते हमको ये क्षमता नहीं दी गई वो सुनने की लेकिन कुत्ता सुन सकता उसको है उसको क्षमता है कुत्ता सुन करके ढूंढ सकता है हम नहीं ढूंढ सकते कई चीज कुत्ता की कोई सा कुत्ते सु करके ही तो सब काम करते हैं। ट्रेन कुत्ता विशेष गंध के लिए ट्रेन किया जाता है किंतु बाकी सब तो सुख करके गाय भी गाय भी सुख करके लेती है काफी चीजें हमारी उतनी सुंगने वाली शक्ति नहीं है वो थोड़ी पहचान वाली जैसे कोई बछड़ा दूसरा एक जैसा होगा तो काफी चीजें है काफी चीजें है जो हमको नहीं पता चलती है स्कार नहीं की वो है नहीं तो ही भगवान दिखाओ तो इसमें आप ये कैसे एज्यूम कर लिए ये कैसे पूर्व धारणा कर लिए आपने कि आप भगवान को देख सकते हैं आप में क्षमता है भगवान देखने की ये पूर्वाधारणा कैसे कर ली इसका क्या प्रमाण है कि आप में क्षमता है भगवान को देखने की और दूसरी पूर्व धारणा कि आप सोच रहे हो मैं भगवान को दिखा सकता हूँ मतलब मुझ में क्षमता है भगवान को दिखाने की जैसे भगवान मेरे कैदी है जेल में मैंने बंद करके रखा है और आप बोलोगे दिखाओ तो मैं लेकर के आगे देखो ये जू जू में जैसे जानवर को कैद करके रखते हैं ना जैसे कैद करके रखा है और आपको दिखाऊंगा तो दोनों गलत धारणा है न पहली धारणा कि मैं भगवान को देख सकता हूँ मुझ में क्षमता है अभी अभी जो स्थिति है उसमें कि मैं भगवान को देख सकता हूँ और दूसरी धारणा कि आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं भगवान आपके कंट्रोल में है कि आप किसी को भी दिखा सकते हैं दोनों धारणाएँ है, गलत है और इसके पीछे बेसिक जो आइडिया है वो भगवान का आइडिया ही गलत है भगवान का आइडिया क्या है उनका यदि भगवान वास्तव में वो भगवान की धारणा सही है तो भगवान का अर्थ है जो सबसे ऊपर है और जिनके नीचे कोई नहीं है जो किसी के कंट्रोल में नहीं आते वो सब उनके कंट्रोल में उनके नियंत्रण में है उसको बोलेंगे भगवान ये उसकी व्याख्या है भगवान की तो यदि आप अपने आँखों के भगवान वो है जो किसी के भी द्वारा नियंत्रित नहीं होती और सबको नियंत्रित करते हैं यदि वो किसी के द्वारा नियंत्रित होते है तो भगवान कैसे और यदि वो किस, किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते है, तो भगवान कैसे ठीक है तो अभी ये व्याख्या दी भगवान की लोग है और बोलोगे कि भगवान है तो मुझे दिखना चाहिए मतलब आपको दिखने के लिए है आपके कंट्रोल में आपके ऑर्डर पे दिख जाएंगे भगवान दिखाओ प्रश्न में भगवान की व्याख्या ही गलत हो जाती है यदि आप सोचते है मुझे दिख जाएंगे और दिख जाते हैं तो भगवान नहीं हो वो कोई ढोंगी आपको चीट करके गया और आप ये सोचते हो कि ये ला करके भगवान को मुझे दिखा सकता है मतलब आप ये सोचते हो हो कि भगवान को भगवान को नियंत्रण कर रहा है हम गए ठीक है तो दोनों में भगवान की व्याख्या ही गलत है इसलिए ऐसे लोग को ढोंगी लोग फिर चीटिंग भी कर लेते हैं हाँ मैं हूँ भगवान चलो देख लो देख लो तुम्हारे सामने कराए तो होता है तो कहने का तात्पर्य है कि ये प्रश्न में ही भगवान भगवान की गलत धारणा ही है वो धारणा ही सही नहीं है तभी तो ये प्रश्न आता है भगवान को दिखाओ तो वो ऐसा कहेंगे कि भगवान दिखते नहीं तो तभी बोलते ना कि भगवान दिखते भी तो है हाँ तो देखने के लिए योग्यता चाहिए जो और क्या किया। योग्यता चाहिए और कृपा चाहिए पहले तो आपकी योग्यता होनी चाहिए भगवान को देखने ऐसे ही थोड़ी ना एक चीज देख सकते हैं उसको अनुभव कर सकते लेकिन योग्यता चाहिए भगवान को देखने के लिए योग्यता चाहिए वो योग्यता प्राप्त करो योग्यता प्राप्त करने पर भी भगवान हमारे गुलाम नहीं है कि अभी तो मेरी योग्यता अभी क्यों क्यों नहीं दिखोगे वो स्वतंत्र है ईश्वर है ना स्वतंत्र है इसलिए वो उनकी इच्छा के ऊपर आधारित है वो हमको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे भगवान शब्द का एक अर्थ ये भी है जो ऐश्वर्य से पूर्ण है भगवान जिसके पास ऐश्वर्या भगा मतलब ऐश्वर्य पान मतलब जो महान करता है तो भगवान मतलब जिनके पास ऐश्वर्या है तो ब्रह्मा नारद मुनि ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं जो तो कुछ खास विभूति प्राप्त किए हैं भगवान से महान ऐश्वर्य है जिनका उनको भी भगवान कहते हैं क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं वास्तविक रूप में भगवान उसको कहा जाता है जिसके पास सभी ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य ऐश्वर्य भगवान उसको कहा जाता है जो ये जो है, जो ये भाग है है वो समग्र रूप में जिसके पास समग्र अर्थात एक साथ और समग्र पूरा इसको मैंने समझाया था एक उदाहरण देकर याद है जो धनी है। उसके, है, है उसके पास पूरे वर्ल्ड का है सबसे, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है उतना संभव नहीं उतना पर्याप्त नहीं है समग्र ऐश्वर्य होने के लिए ऐसा कह सकते हो कि इस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा धन है अभी तो दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति मान लीजिए कि बिल गेट्स <laughs> तो ये कह सकते हो आपके उसके पास सबसे ज्यादा धन है लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि दुनिया का समग्र धन उसके पास है नहीं आपके पास दो रुपए वो उसके पास नहीं होंगे तो समग्र होना और सबसे ज्यादा होने में बड़ा अंतर है तो ऐश्वर्य से समग्र स्या, मतलब ये जो छह छश्वर्य है वो पूरे पूरे भगवान के पास है किसी के पास भी यदि देखते हैं दिखते हैं थोड़े बहुत तो वो उन्होंने उनसे ही प्राप्त हुआ है जो तो भी, हाँ। तो भी थोड़ा बहुत हमें ऐश्वर्य दिखता है कुछ भी तो वो भी उनसे ही प्राप्त हुआ है वहाँ से ही आ रहा है वो हमारा अपना नहीं है यद्यपि विभूति मत सत्व श्रीमदर्जितमे वत्वावगछ मम तेजोश संभवम जो जो विभूति आपको सब जगह पे दिख रही है बड़ी बड़ी कुछ भी वो भगवान कहते हैं कि मेरे अंश मात्र से आ रही है मेरे तेज के अंश से आ रही है बड़े बड़े पहाड़ सूर्य चंद्र जो भी सब बड़ी बड़ी विभूति दिखती है, सब भगवान के तेज के एक अंश से उद्भूत है <coughs> तो ये है भगवान के में और ब्रह्मा जी नारद मुनि इन सब के ऐश्वर्यों में अंतर वो उनके पास जो भी ऐश्वर्य प्राप्त है वो भगवान से ही आ रहा है किंतु वो लोग को भगवान वो ऐश्वर्य देते हैं अपनी सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी के पास भी कुछ हद तक ऐश्वर्या है है? काफी ऐश्वर्या सबका ऐश्वर्य मतलब उनका है ऐसे। नहीं? कुछ हद तक सबका जो है वो उनके पास है किन के पास ब्रह्मा जी भी भगवान है ना? भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें विशेष रूप से भगवान ने ऐश्वर्य दिया हुआ है सामान्य जीव को भी दिया है चीटी को भी एक ऐश्वर्य दिया है भगवान कुछ न कुछ थोड़ी मात्रा में दिया है लेकिन ब्रह्मा जी नारद उनको बहुत बड़ी मात्रा में ऐश्वर्य दिया है, है। इसलिए उनको भगवान कहा जाता है लेकिन इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में जैसे आपके पास आम का एक टोकरी होगी खाने के लिए तो कहा जाएगा लेकिन जो आम बेच रहा है उसके पास पूरा गोडाउन है आम का तो उसको बोलेंगे आम वाला सही लेकिन आम वाला वास्तविक कौन है वो तो पेड़ है जो भी दुनिया में आम आते है सब आम पेड़ के आम है कहीं भी कहीं से भी प्राप्त हो जहाँ जहाँ आपको आम प्राप्त होते है निश्चित रूप से जानो कि पेड़ तो से तो आए आम के पेड़ से आए हैं सही समग्र आम आम के पेड़ों के पास तो जैसे अभी मतलब कोई व्यक्ति तपस्या करे तो जैसे आपने बोला शिव जी है बेमा जी, उनको एकदम ज्यादा मात्रा में ऐश्वर्य दिया तो कोई व्यक्ति उनकी तपस्या करे तो भी प्रसन्न हो जाते हैं जाता है अब वो मांगे कि सारे यवन लोग को आप मार दीजिए तो तो हो सकता है वो शिव जी के ऊपर छोड़िए ना उनको पूरा करने ही मांग के नहीं करनी वो उनके ऊपर है।, है क्यों आपको शिवजी की भक्ति करके यवन लोग को मार देना है शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते तो उनकी सेवा करके भक्ति करके फिर शिवजी प्रसन्न होकर हमारे सामने आये फिर हम बोलेंगे कि यवनों को मार दो या कुछ और मांग लेंगे आएंगे <laughs> तो, तो सामने आएंगे तभी तो पता चलेगा ऐसा कुछ होता है कुछ फल देते ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी मांग ले तो कुछ भी मिल जाता है और इतनी आप जब तपस्या करने बैठे तो कुछ सोच के बैठे होंगे ना कुछ मांगने के लिए संकल्प करके ठीक है तो तो तो उसकी जब अरहता आती है तभी तो प्रसन्न होकर आएंगे। अरहता मतलब योग्यता। होगा वो तो उनको पता है ना आप क्या करने बैठे हो इधर <laughs> नहीं ऐसा नहीं है कि आप चीटिंग कर सकते हो अरे मैं संकल्प लिया तपस्या करने का मुझे पत्नी चाहिए और जब ठीक ची... है शिव जी आ गए ठीक है तथा तो आपको तो तब आप कुछ और मांगोगे बोले इसकी तो तपस्या नहीं की थी तुमने चलो वापस करो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आ गए तो कुछ ना कुछ, कुछ देना ही पड़ेगा ऐसे आते नहीं है ऐसे शिव जी का दर्शन करना कोई आसान वस्तु नहीं है कोई भौतिक तपस्या करने के लिए कोई बैठता है तो ऐसा नहीं है कोई दर्शन करके आपको वर देगा वो तो हो जाएगी इच्छा पूरी हो जाएगी बात खत्म <laughs> मांगने का अवसर नहीं मिलता ऐसे है तो तो गोलक धाम से हम लोग है मतलब है तो उधर से हम भ्रमण करने मतलब तो नीचे के लोग, लोग, लोग वहाँ पे जा सकते क्या भ्रमण कर मतलब तो गोलोक से यहाँ पे आते तो आए मतलब तो आते तो है ना नहीं मतलब हम यदि हम लोग तो नायद मुझे तो तो आप क्यों मांगे इधर तो गोलोक वृंदावन से इधर आने आने की क्यों इच्छा होगी तो लग इच्छा होगी? क्या कारण हो वो सब तो ऑलरेडी उधर है गोलोक में आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है और वो देखने की इच्छा है तो आप गोलोक पहुँच नहीं पाओगे क्योंकि उधर जाने जाने से पहले हरेक लोक में दर्शन करा करके जाते हैं कहीं उतरना है उनका पुष्पक विमान होता है ना वो लेके जाता है और हर एक लोक में दर्शन कराता है उतरना है, है। तो जहां पे अच्छा लग गया वहाँ पे रुक जाओ तो पहले भी कुछ भी कर सकते हो भक्ति करके कर कहीं भी जा सकते हो ब्रह्मलोक में भी जा सकते हो बीच मतलब ये। बीच में उतर जाओ फिर वापस उधर उधर से आपका चांद चला गया पुष्पक विमान तो चला जाएगा वापस जार <laughs> आप उतर गए शिवलोक पर चले गए भक्ति नहीं करते हुए कर सकते ना लेकिन नहीं भी कर सकते होगा कर भी सकते नहीं भी कर सकते आपके पास हमेशा जब तक भौतिक जगत में तब तक माया तो अटैक करती रहेगी रोजी रोजी बैठा होगा तो कितना शुद्ध हुआ अभी भी जाना भी तो है कमी रहती तो फिल्ट जाता है। जाता है, फिल्टर होकर निकल जाता है कुछ ना मतलब ऐसा भी कुछ है ना की तो डायरेक्ट एक विमान होता है मतलब एक दो रास्ते होते हैं, एक घुमा के लेकर जाने वाला एक डायरेक्ट एक घास का छुट्टे वो सब उदाहरण है उसको प्रैक्टिकली जब विस्तार में जाके समझते है तब समझना किसकी क्या गति होती है ऐसे दो रास्ते होते तो हमारे के दो रास्ते होते हैं ना डायरेक्ट वो होते हैं जो इतना शुद्ध हो गए यहाँ पे रह करके मतलब मुक्ति मुक्ति यही नहीं किसी प्रकार से। वो तो इधर रहे चाहे स्वर्गलोक में रहे चाहे नरक में रहे चाहे ब्रह्म ज्योति में रहे चाहे भगवत धाम में रहे एक ही है जिनके पास नारायण पर सर्वे न कुतशन अभ्यति स्वर्गाप वर्गवा नर्के स्वितुल्य दर्शन तो उनको तो पुष्पोभि लेने आएगा डायरेक्ट वाला भी वो यदि यहाँ पे भगवान की इच्छा है की वो सेवा करे तो पुष्प विमान कोई बोलेगा को आप जाओ ना कोई बात नहीं मैं अभी इधर हूँ प्रहलाद महाराजान तो। नहीं जाना चाहता ये लोग भी भगवान की शरण ग्रहण करके भगवत भक्त बने ये मेरी इच्छा है प्रहलाद महाराज के तो मुझे तो कोई चिंता नहीं बनते है तो हाँ बनतेचार्य जैसे याचना किए चैतन्य ते महाप्रभु आए भगवत भक्त बनाने प्रभुपाद याचना किए तो ऐसे जो भक्त हैं उनके लिए वो स्वर गोलोक जाने की जरूरत नहीं विमान डायरेक्ट की जल्दी चला जाऊ जल्दी चला जाए तो फंस जाऊंगा तो टेस्टिंग तो होगी ना तो भी गया तो फिर अगर वापिस आने की इच्छा हो गई तो ऐसा भी तो होता है वापिस भी जाने की लेकिन वहाँ पे तो प्रयोग तो तो सब लोग ही फस जायेंगे मतलब सर मतलब आप, आप की कर नहीं फसेंगे नहीं नहीं, नहीं क्यों फसेंगे जब तक फसने का चांस है तब तक क्यूँग नहीं आएगा तुम पीछे देखो जब तक फंसने का चांस है तब तक भगवत जम जायेंगे विमान आने पर भी विमान नहीं आने पर भी विमान आएगा तो भी उतर जाएंगे बीच में से लाएंगे तो इसलिए जब तक तो समझान जगत में भोग करने की तनिक भी इच्छा है तो यहाँ से पार होकर उधर नहीं जा सकते और उधर जाने की इच्छा है वो भी भौतिक वो भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है मुक्ति इच्छा है वास्तविक इच्छा तो मुक्ति इच्छा होगी और चला गया तो हाँ तो वो तो उधर मुक्ति इच्छा वाले तो वही कुंड में जा करके रुक सकते हैं उसमें कोई समझ बहुत ही इच्छा नहीं ना कुछ भी चार प्रकार की मुक्ति प्राप्त करके फिर शुद्ध भक्त बन जाते हैं उधर जाके उसमें कोई इतनी भी इतनी, इतनी भी अंतर नहीं है उसमें लेकिन और शुद्ध भक्ति है प्रॉपर शुद्ध भक्ति है कि मुक्ति की भी इच्छा नहीं है केवल और केवल कहीं पर तो भी रहे भगवान की सेवा करनी उनको प्रसन्न करना बस वही इच्छा है वो सबसे शुद्ध इच्छा है तो वैकुंठ में गोलोक गांव में दोनों में एक ही तो जैसे शुद्ध भक्त होता है ना दोनों हाँ। दोनों जगह पे ऐसा नहीं कि वैकुंठ में सब मुक्ति की इच्छा वाले ही है जैसे हनुमान जी गोलोक वो आपकी जिस प्रकार की सेवा है आपका जिस प्रकार का स्वरूप है उधर रहोगे अभी आप हनुमान जी को बोलो की भाई आप तो गोलोक में नहीं आप गोलोक जाना चाहोगे हनुमान जी बोलेंगे नहीं मैं मैं तो भगवान राम की सेवा में ही हूँ मुझे नहीं जाना है श्रीनाथ जानकी नाथ ये ये सब क्या है? अभिन्न। मैं जानता हूँ सर्वस्व राम कमलोचन फिर भी मेरा सब कुछ है कमलोचन भगवान राम श्रीनाथ और जानकी नाथ एक ही वो मुझे पता है हनुमान जी कि भगवान नारायण या भगवान कृष्ण जो है वो भगवान राम दोनों एक ही है मुझे पता है फिर भी मेरा सब कुछ है भगवान राम मैं उधर हनुमान जी की भक्ति भी इक्वल है क्या मुरारी गुप्ता को प्रयास किया था मुरारी गुप्ता ना हाँ। उनको प्रयास किया था की कि कुछ दो दो दिन राम भक्ति छोड़कर कृष्ण भक्ति में आए भी और इतने उदास थे इतने उदास थे कि मैं राम की भक्ति नहीं कर रहा। बहुत जी नहीं पा रहे थे उसके बिना फिर बताया और दूसरे कौन न? अनुपम वल्लभ वरारूप दिखा था ना हनुमान अनुपम, अनुपम वल्लभ भी राम दिखाते ना तो... अनुपम वल्लभ भी आ, राम अनुपम अनुपम गुप्त को दिखा कथा कल तो कहने का तात्पर्य है कि वो जैसा स्वरूप है उसमें हम सेवा में शुद्ध भक्ति करते है सब लोग गोपी बनेंगे तो भगवान को आ, क्या बोलते हैं वात्सल्य भाव कहाँ से प्राप्त होगा सखा भाव कहाँ से प्राप्त होगा दास्य भाव कहाँ से प्राप्त होगा कौन दासी भाव में भक्ति करेगा भगवान सबके साथ पर्सनल रहते हैं उसको मतलब किसी और, मतलब है रस्मी, रस्मी जाना चाहता है तो उसके लिए मतलब कुछ अलग से असर बढ़ना नहीं शास्त्र में देखो, जाना चाहते जा... की बात नहीं होती है हमारे जो स्वरूप का स्वरूप होता है जाना चाहना अभी आपको किसी और को माता बनाना हो तो बन सकती है माता आपकी माता आपकी माता है वो ऑलरेडी फिक्स है है नहीं कि अब मैं जाना चाहता हूँ इधर वो उस प्रकार का हम वहाँ के जो कार्य है जो वो लोग गोलोकधाम के आध्यात्मिक जगत के वो अचिंत्य अभी हम उसको समझ नहीं सकते ठीक से अभी हमको लगता है कि हम अपनी सीट अभी की स्थिति से संतुष्ट नहीं है इसलिए मुझे इधर से उधर जाना है ये अच्छा है तो वो मुझे करना चाहिए हम का अच्छा बुरा ये सब जो व्याख्याएं हैं वो अपने अभी जो अनुभव है उसके आधार से अध्यात्मिक जगत में उस प्रकार से अध्यात्मिक जगत नहीं चलता है।, तो नहीं तो अपने आप ऐसी इच्छा नहीं। है और ऐसी इच्छा होगी भी तो वो अंतरंगा शक्ति की व्यवस्था से होती है भगवान को अभी आपको इस प्रकार के सेवा लेनी है आपसे तो अंतरंगा शक्ति व्यवस्था करती है ऐसी इच्छा उत्पन्न हो और फिर उसके लिए आप प्रयास करो फिर वो स्वरूप प्राप्त हो जाए वो सब भगवान की इच्छा के अंतर्गत उनके अंतरंगा शक्ति के इच्छा के अंतर्गत चीजें होती है उधर जो हमारी अच्छिन, अच्छिन क्या होती। हम, हमारा सब पे कि आपका में उसको स्वरूप बोलते हैं तो सबका और आपको स्वरूप सिद्धि करनी है तो अभी इस बार वृंदावन जाओगे आप तो राधा कुंड पे कोई बाबा जी को पकड़ना वो आपको दीक्षा देगा आपको बताएगा आपका स्वरूप ये है आप भगवान की सेवा में वृंदावन गोलोक वृंदावन में ये गोपी है कोई भी जोड़ दे और आपका ये नाम है मेरा स्वरूप ये है और कल से तुम यह अष्ट प्रहर प्रहर यह स्मरण शुरू कर दो भगवान का ऐसे और आओ आओ मेरे साथ राधा आते और आ, मुझे इतना पैसे दे देना सिद्ध प्रणाली बोलते हैं इसको जो बोगस वस्तु है जो लोग साधना भक्ति नहीं करना चाहते हमने पूरा चर्चा की ना विधि भक्ति रागानुग भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति वो विधि भक्ति से जो नहीं गुजरना चाहते सोचते कि हमको तुरंत कोई रूप स्वरूप बता दे तो हमारा तो हो गया ना काम स्वरूप सिद्धि होगी स्वरूप बताने से स्वरूप सिद्धि नहीं होती है सही में भी आपका स्वरूप कोई देख रहा हो और बता दे तब भी आपकी स्वरूप सिद्धि नहीं होगी समझे हम लोग प्रभुपाद आ जाए यहाँ पे वो तो आपका स्वरूप देख सकते हैं वो आपको बताए आपका स्वरूप ये है तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला स्वरूप सिद्धि स्वरूप जानने से नहीं होती है उसमें स्थित होने से होती है मुक्तिर हित्व अन्य था रूपम स्वरूप मुक्ति होने पर स्वरूप सिद्धि होती है स्वरूप में व्यवस्थित होने पर मुक्ति मतलब ऐसे कुछ है स्वरूप में व्यवस्थित होने पर भी मुक्ति होने पर स्वरूप एक ही चीज उसको उस पर जब मुक्ति की दृष्टि मुक्ति को व्याख्या करने की दृष्टि से श्लोक को लेंगे लाएगा की मुक्ति क्या है स्वरूप में व्यवस्थित होना उसको मुक्ति कहते हैं और स्वरूप कब होता है हाँ, स्वरूप स्थिति क्या है उसको व्याख्या करने लेंगे तो मुक्ति के बाद स्वरूप स्थिति आती है पॉइंट है विधि भक्ति मतलब मुक्ति के स्तर के ऊपर उप, की स्थिति है स्वरूप सिद्धि तो विधि भक्ति से तो पास हुए नहीं मुक्ति तो प्राप्त हुई नहीं कुछ भी तीनों गुणों में पड़े और स्वरूप सिद्धि कहाँ मिलेगी स्वरूप केवल बता देने से थोड़ी स्वरूप हमारा बेसिक स्वरूप तो ऑलरेडी बता दिया जीवन स्वरूप है कृष्ण ने हम सब भगवान के दास है लेकिन कभी भी हम दास की तरह अपने को अनुभव करते है तो इसलिए वो जो स्वरूप की बात है वो हमारा जो भगवान ने सेवा में हमारा जो नित्य स्वरूप है वो है हमारा स्वरूप अभी हम यहाँ पे ऐसे सोचेंगे सोचेंगे मतलब हमें ये रस, ये वाले रस में जाना है वो, तो वो हो, होगा नहीं लेकिन वहाँ पे जाने का यदि हमारा दास है तो उसी में हमको आनंद हाँ क्यों नहीं रहेगा भगवान की सेवा में हमें आनंद ही होता है यहाँ पे तो हम कुछ ना कुछ सोचते हैं कुछ सब ढंग का सोचते ही नहीं।, नहीं यहाँ पे वो सब गलत सूती स्मृति पुराण आदि विधि के अलावा का विचार करना छोड़ देना चाहिए वो हमको खड्डे में ही लेके जाता है वो सब छोड़ देना चाहिए हमेशा गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जो भक्ति है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए उसके अनुसार अपनी विचारधारा रखनी चाहिए जो अपने हिसाब से विचार करते हैं वो अपने हिसाब से भक्ति करते हैं ऐसे लोग उत्पात मचाते हैं जो अपने हिसाब से विचार नहीं करना गुरु साधु शास्त्र के अनुसार विधि भक्ति है पूरी उसको करके धीरे धीरे धीरे द्रणान से जाएंगे इस प्रकार से हम शुद्ध होते होते होते होते भाव भक्ति के स्टेज पे पहुंचेंगे तब सरु, तब सिद्धि होती है साधु अलग अलग हाँ गुरु मतलब जो अभी आपको शिक्षाएं दे रहे हैं साधु मतलब वो जो पूरी परम्पराए हैं जिन्होंने इन शिक्षाओं को ऑलरेडी पालन किया है जो गुरु के ऊपर है आप हमारे गुरु शास्त्र है वो शास्त्र है आप गुरु, है, गुरु जी गुरु महाराज वो सब गुरु हुए। साधु, हुए साधु हुए सब अलग अलग आचार्यगण शट्गोश्वामी। शट्गोश्वामी। और क्या विषय में आप चर्चा कर रहे हो उसके हिसाब से भी साधु अलग-अलग होते हैं वरना तो पहले के लोग भी ट्रेडिशन भी आ जाता है उसमें गुरु साधु और शास्त्र शास्त्र तो सबको पता है तो ये तीन प्रमाण के अनुसार भक्ति को स्थापित किया गया है और वो भक्ति करके धीरे धीरे शुद्धि होती है अन्य भक्ति करके शुद्धि नहीं होती है केवल हम हम हमको हम धोखा हम, हम खाते हैं ऐसा समझिए तो ऐसा बोलते हैं ना कि लास्ट जीवन है लास्ट जीवन बनाना चाहिए तो मतलब शुद्ध मतलब जो जिनका लास्ट मतलब एकदम तीव्र भक्ति करते होंगे जो तो वो तो मतलब वर्णाश्रम के बाहर वर्णाश्रम पालन नहीं करते हम एकदम तीव्र भक्ति की व्याख्या करनी पड़ेगी मतलब एकदम तीव्र भक्ति है। नहीं मतलब एक ही जन्म में इसलिए चला गया। कैसे पता चलेगा एक जन्म में चला चला गया, गया। आपको कैसे पता? बोलते है कि एक में चले। कौन सा क्या पता है पिछले जन्म ऐसा नहीं वो वैसे आप पूरे क्लाउड में रखते है पूरी व्याख्या वैसा तो सब बोलेंगे मैं एक जन्म में चला जाऊंगा यही एक जन्म सब खुद तो नहीं बोलते हैं बलराम बोलेगा रक्षक को मैं एक जन्म में चले रक्षक बोलेगा बलराम ऐसा हो जाता एक दूसरे का वखान करते रहो लेकिन वास्तव में दोनों गिरेगे नर्क में ऐसा हो जाएगा इसलिए वो ऐसे व्याख्या करनी पड़ती है ऐसे ही आप सीधा कुछ भी शॉट मार दो कि हाँ ये तो एक जन्म में तेरे ये तो तीव्र भक्ति कर रहा है वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है और सौ तीव्र करने भक्ति करने हजार तीव्र भक्ति करने वालों में से नौ सौ निन्यानवे का फिर पता न हो जाता है उसका क्या स्वरूप सिद्धि मतलब हम अपना स्वरूप जो है भगवान की सेवा में उसको साक्षात्कार कर लेते हैं तो बदल, बदल बदल नहीं साक्षात्कार कर लेते हैं हमारा जो स्वरूप है भगवान की सेवा में अच्छा मैं भगवान की सेवा में ये हूँ मेरा नाम ये है जो उससे लोग पता लग जाता है तब आपकी मुक्ति हो गयी होती है भाव के स्तर पर आता है ये भाव स्तर मुक्ति हो जाती है तो भी भगवान नहीं दिखता तो भी भगवान नहीं दिखता पता क्योंकि मुक्ति ही सफिशियंट नहीं है भगवान को देखने के लिए <laughs> भगवान दिखते हैं शुरू होता है भगवान देखना हमेशा मुक्ति जैसा होता होगा ना सभी मुक्ति देखिए भाव का स्तर जब शुरुआत है भगवान को देख लेकिन कोई भी मुक्ति में भगवान दिखना आपके हाथ में नहीं है ना भगवान थोड़ी ना मुक्ति के बल में बस में होते हैं मुक्ति व्यक्ति भी भगवान को नहीं देख सकते भगवान की जब इच्छा होती है लालसा लालसाइल रोजी वाराणसी तो वाराणसी में मतलब सबके कान में नाम, नाम लेते तो सम्मुक्त हो जाते हुँ. तो वो मुक्त हो जाते तो इनका जो मुक्त भाव स्टेज पे आ जाते मतलब ना ना वो मुक्ति दो प्रकार की होती है एक तो यदि कोई पापी नहीं है बहुत सायु, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है और दूसरी मुक्ति पापों से मुक्ति हो जाती है तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है पापों से मुक्ति उनके रूप ना सायुज्य मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति में, में ला। जब तक शुद्ध भक्त नहीं है तब तक कोई व्यक्ति वही कुंभ नहीं जा सकता और अगर शिव जी राम नाम के लिए राम नाम कुछ भी दे सकता है भगवान का नाम जो है वो आपको भौतिक भोग भी दे सकता है जितना चाहिए उतना भगवान का नाम है वो आपको ब्रह्म ज्योति में भी लीन करवा सकता है भगवान का नाम है आपको चार प्रकार की मुक्ति भी दिला सकता है जो भक्ति के अंतर्गत है और भगवान का नाम जो है वो आपको शुद्ध भक्ति भी प्रेम भी दे सकता है भगवान का नाम सब कुछ दे सकता है और आपको नर्क में जाना है तो नर्क भी दे सकता है वो भी भगवान के नाम में है तो कृष्ण प्रेम मतलब किसको हरेक तो को तो नहीं मिलेगा ना कृष्ण प्रेम हरेक के हृदय में है कृष्ण प्रेम मिलने की बात नहीं है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शाद्य वो क्षमण आदि शुद्धि करे उदय कृष्ण प्रेम है नित्य सिद्ध है हरेक आत्मा कृष्ण प्रेमी ही है वो उसका स्वभाव है ऐसा नहीं है कि वो नहीं और कहीं से मिलेगा किंतु अभी काम क्रोध लोगो मोहम्मद मत्सय भौतिक आवरणों से ढक गया तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त श्रवण से शुरू होकर के जो नौविदा भक्ति है उसको करके जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो ये नित्य प्रेम जो है कृष्ण प्रेम वो उजागर हो जाता है वापस मिलने तो की बात नहीं है वो ऑलरेडी है आपके हृदय में भी है कुत्ते के हृदय में भी है चीटी के हृदय में भी है पेड़ के हृदय में भी है उसमें जो आत्मा है वो कृष्ण प्रेम है लेकिन वो आवृत हो गया है तो वो जब आवरण हटता है तो आवरण हटने पर वो कृष्ण प्रेम जाता है पेड़ ने ने ने। तो, तो आवरण तो एक पेड़ से दूसरी योनी में जाएंगे दूसरी से तीसरी योनी में जाएंगे मनुष्य मनुष्योनी में आएंगे तो वही तो है ना आत्मा तो आत्मा का स्वभाव है कृष्ण प्रेम वो कभी उससे चिंता नहीं है लेकिन वो आवृत हो जाता है अलग अलग प्रकार के आवरण और हरी नाम जो है वो हर एक प्रकार का आवरण हटाता है क्या है उपनिषद का श्लोक उपनिषद का मंत्र हरे कृष्णा महामंत्र के बाद वो उसके बाद इसके बाद वापस वाप उस, उसी क्या कर मुझे भी पूरा याद नहीं हरि संतर उपनिषद में उसके बाद कहते हैं कि ये जो सोलह अक्षर का न, छोलह शब्दों का मंत्र है वो सभी प्रकार की सोलह सोलह आवरण हटाता है सब प्रकार के आवरण हटाता है और जीव का जो वास्तविक स्वभाव है उसको उजागर करता है षोड़श शो, कला सब कला को हटाता है कहीं बार कोट कर जी आपने बोला और हरे कृष्ण महम और दूसरी जगह पे आता है चेतो भवा ये चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा मितास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम यह है नाम एक के बाद एक सब जो लेर्स है जो परते हैं अज्ञान की वो एक के बाद घटाता है चेतो दर्पण मार्जनम चेत के दर्पण को मार्जन करता है उससे क्या होता है भाव महादावाग्नि निर्वापणम ये दूसरा प्रभाव है का। कि भाव की जो महादावाग्नि है अर्थात ये जो भौतिक जगत के जो तापत्रय है जन्म मृत्यु आदि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि ये सब खत्म होने लगते हैं उससे हम मुक्त होने लगते हैं उससे हम विचलित नहीं होते हैं सामने इसी महादावाग्नि होता है फिर जैसे श्रेय चंद्रिका रितर और जो अः भगवान के श्रेय नाम जो है उससे जो शीतलता प्राप्त होती है जैसे चंद्र की अग्नि समाप्त हुई और अभी शीतल शीतलता प्राप्त होती है भगवान के नाम से विद्या विद्यावधु जीवनम और जो भगवत तत्व विज्ञान है विद्या है वो प्राप्त विद्या विद्यावधु जीवनम मैं लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ संस्कृत वाले संत विद्या विद्यावधु जीवनम फिर आनंद अम्बुधिवर्धनम आनंद का जो सागर है वो बढ़ता जाता है प्रतिपदम हरे क्षण में बढ़ता जाता है आनंद आम्बुधिवर्धनम और फिर क्या इफेक्ट है पूर्णाम पूर्ण अमृत का आस्वादन प्राप्त होता है फिर सर्वात्म पूर्ण शरणागति हो जाती है इसलिए परम विजय दशिक जो परम भगवान का संकीर्तन यज्ञ है उनकी परम विजय हो सात प्रभाव एक के बाद एक वो हमारे सब चीजों को नष्ट करते हैं भौतिक आसक्ति को और पूर्णामृत स्वाद करने की तरफ ले जाते हैं भी कल करेंगे ये उपाध की जाए किस्मत हो गई